श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम ब्रह्मलीन परम पुज्य स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा नर्मदा तट पर पवित्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में स्थापित श्री मार्कंडे संन्यास आश्रम भारतवर्ष के प्रतिष्ठित आश्रमों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है इस आश्रम की स्थापना की कहानी भी विलक्षण ही है सन उन्नीस में पूज्य महाराज श्री एक ब्रह्मचारी के रूप में नर्मदा तट पर परिवर्जन करते हुए ओंकारेश्वर तीर्थ में पहुंचे वर्तमान में जहाँ स्थापित है उस स्थान के निकट ही एक अर्जुन वृक्ष के नीचे रहकर उन्होंने तीन माह का समय गहन साधना में व्यतीत किया इसके पश्चात वे माँ नर्मदा को प्रणाम कर आगे भ्रमण के लिए चल दिए परंतु इस, इस स्थान के शांत एकांत और पवित्र वातावरण ने उनके मन को कुछ ऐसा आकर्षित कर लिया कि सन उन्नीस में वे पुनः साधना की दृष्टि से यहीं लौट आए इस बार उनके अभिन्न सखा पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी विरक्त भी उनके साथ थे दोनों विभूतियों ने एक कच्ची कुटिया बनाकर लगभग छह मास पूर्वक इस स्थान पर निवास किया तत्पश्चात उन दोनों ने प्रयाग कुंभ में भाग लेने के लिए प्रस्थान किया प्रयाग में जब महाराज श्री ने अपने गुरुदेव ब्रह्मलिंग परम पूज्य स्वामी श्री अभियानंद जी को अपने रेवातट निवास के विषय में बताया तो उनके मन में भी ओंकारेश्वर दर्शन का भाव स्फूरित हो गया अतः महाराज श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर गुरुदेव के लिए कुटिया के निर्माण में जुट गए कुछ समय पश्चात पूज्य गुरुदेव पधारे और इस स्थान की निरवता से आकर्षित होकर तीन वर्ष तक कहीं गए ही नहीं उनके यहाँ रहने से विरक्त संत एवं गृहस्थ भक्त भी आने लगे उस समय ओंकारेश्वर क्षेत्र में अभ्यागत महात्माओं के लिए भिक्षा आदि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी इस समस्या को देखकर करुण हृदय गुरुदेव के मन में ऐसा संकल्प आया कि यहाँ अभ्यागत संतों के निवास और भिक्षार्थ कोई स्थायी व्यवस्था बने तो अच्छा हो अपने गुरुदेव के इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही महाराज श्री ने इस आश्रम के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया आश्रम के प्रारंभिक वर्षों में महाराज श्री ने संतों के साथ मिलकर निर्माण कार्य में अथक परिश्रम किया संतों के परिश्रम रूपी नीव पर खड़े होने के कारण आज भी इस आश्रम के वातावरण में एक सात्विक पवित्रता का अनुभव सभी को होता है धीरे धीरे आश्रम में गोशाला भी अभियश्वर महादेव मंदिर एवं भगवान भाष्यकार मंदिर की स्थापना हुई वाटिका संत निवास सत्संग भवन एवं भक्त निवास का भी निर्माण हुआ तीर्थ यात्रियों को नर्मदा स्नान आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक विशाल अभय घाट का निर्माण भी कुछ वर्ष पूर्व आश्रम के श्रद्धालु भक्तों के द्वारा कराया गया पूज्य महाराज श्री शंकर वेदांत तथा आगम शास्त्र के मूर्धन्य एवं अनुभवी विद्वान थे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम इस श्रुति को जीवन में आत्मसात करते हुए उन्होंने यहां रहकर मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ मुक्त हस्त से अपनी ज्ञान संपदा का वितरण किया श्रीमद् गीता, दसोपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र इस प्रस्थान त्रयी का शांकर भाष्य आत्मज्ञान प्राप्ति का मूल आधार है संयस्य शुरुआत इस श्रुति के आदेशानुसार परमहंस सन्यासी संप्रदाय में तो इसका स्वाध्याय अनिवार्य ही है महाराज सी इस प्रस्थान का विवेचनापूर्ण स्वाध्याय जिज्ञासुओं के लिए वर्षों तक अनवरत रूप से कराते रहे